क्या होता है? कल पर किया था योग योगाभ्यास के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए आत्मलेषण एक अधिकारी साधन इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते <coughs> का अर्थ होता है आत्मनो निरीक्षण आत्मनिरीक्षण <coughs> स्वयं के द्वारा स्वयं का ही निरीक्षण करना वाणी से कर रहे हैं और मन से कर रहे हैं, वे सब हमारे लिए है या अनिष्ट है जिद है या अनजित है हमारे लिए सुखद परिणाम वाला है या दुखद परिणाम वाला है ऐसा देखना जो हम चाहते हैं जैसी हमारी भावना है जैसी हमारी कामना है उसी के अनुकूल हमारा व्यवहार हो रहा है या उसके प्रतिकूल हो रहा है इस बात को संयम ही देखना होता है बाहर क्षेत्र में लौकिक क्षेत्र में अधिकतम कार्य हमारे जो होते हैं दूसरे के द्वारा भी हो जाते हैं दूसरे की सहायता से बहुत कार्य होते लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के जो कार्य है वो स्वयं ही करने पड़ते हैं। दूसरा केवल बता देगा निर्देश कर सकता है इससे आगे वो कुछ नहीं कार्यो में हम दूसरे की सहायता ले सकते है कपड़ा धोबाना है कार्य है सेवक से सहयोगी से साथी से किसी से भी उस कार्य में सहायता ले सकते आत्मोन्नति के विषय में किसी से कोई सहायता संभव नहीं होती ध्यान नहीं ले कोई कोई कार्य कर कर रहे हैं या से कर रहे या या से तो यहां तो कोई बता भी सकता है कि या है कि उचित ठीक नहीं कर रहे हो या ठीक कर रहे हो ऐसा दूसरे को जा हो सकता है लेकिन हमारे मन तक किसी की मन में हम क्या सोच रहे हैं क्या सोचना चाह रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं इसको दूसरा नहीं जान सकता से, से कर देगी, तब वो हमारे मन को पकड़ सकता है जान सकता है कुछ क्या करना चाह रहे हैं लेकिन बाढ़ से अगर नहीं बाहर निकालते हैं शरीर तक नहीं आने देते हैं तो हमारे मन किसी की पहुंच नहीं होती लेकिन अपनी पूरे की पूरी उन्नति और अवनति हम अपने मन के माध्यम से कर अपना विनाश पूरी तरह से हम अपने मन से कर क्षेत्र में हमें किसी दूसरे का आश्रय नहीं इस कारण से जाता है कि उसमें आंतरिक कार्य होते हैं। नियम के विषय में जो कहा गया है यम का जो पालन होता है पांच अंग इसके है वो दूसरे के लिए होते हैं, है जो नियम है इसमें भी वो केवल अपने तो लिए होता है और इससे आगे के जितने भी अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम से लेकर के समाधि था योग के जो आठ हम तो बताए रहे हैं उनमें से केवल एक अंग जिसका बाहर से होता है शेष सात अंग जो हैं, वो पूरे पूरे के पुरे से ही और ये सारे ही सारे के क्या हो जाते हैं अधिकतम मानसिक हो जाते आशन प्राणायाम यहां तक तो अधिकतम शारीरिक रहते हैं और इससे आगे जो भी कार्य होगा वो सारा का सारा फिर मानसिक हो जाता है और अगले अगले तो जो कार्य है वो अधिक महत्वपूर्ण है आसन प्राणायाम प्रत्याहार से महत्वपूर्ण है धारणा धारणाध्यान समाधि लेकिन ये तीनों के तीनों क्या हो पूरे पूरे के तो हमारे जीवन का जो जो जो होना है है, है या विनाश उसका सारा मूल होता है वो मन में रखा उसी मन के कारण ही हम बाहर भी अच्छे या बुरे कहलाते हैं। बाहर जो हम न उसके लिए आवश्यक होता है ये लिए हमारा मन अच्छा तो अच्छे हो पाते जाती है इसलिए अपने लिए भी अच्छा और बुरा होना दूसरे के लिए भी अच्छा बुरा होना वो सारा का सारा क्या हो जाता है अंतरा आंतरिक हो जाता है मानसिक हो जाता है तो इसलिए यहाँ अनिवार्यता हो जाती है कि हम अपनी उस मानसिक स्थिति को आंतरिक स्थिति को बाहर स्थिति से अधिक देखें बाहर जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं वो पहले अंदर करते हैं। मन में आने के बाद ही क्या होगा वो वचन में आएगा और शरीर में आएगा तो शरीर में और वसन में आने से पहले क्या होता है वो मन में होता है इसलिए बाहर जो कुछ भी करना है उसमें अगर अंतर करना है उसको करना है या नहीं करना है? तो उससे पहले क्या होता है वो हमारे नियंत्रण में होता है और उस पर नियंत्रण कभी कर सकते हैं उसको जहाँ आरंभ कर रहे हैं मन में उस स्थिति स्थिति को जानने मन मन से से की का पता नहीं नहीं है तो वो अधिकतम होगा हो पाएगा नियंत्रित कारण शरीर और पानी पर भी नियंत्रण तो मन पर नियंत्रण मन पर नियंत्रण करना ही आंतरिक कार्य हो जाता है सर्वथा अपने अधीन होता है। है कोई भी व्यक्ति जो सुधरता है या जो बिगड़ता है उसके पीछे उससे होता है, क्योंकि इसके पीछे उसका निश्चय अपना होता है आप किसी को कितना ही उपदेश देते रहे लेकिन वो तब तक सुधर नहीं सकता है जब तक वो स्वयं नहीं मान लेता है कि हाँ ये ठीक आप कितना ही अच्छा बोल रहे हैं, आपका निर्णय दूसरे के लिए नहीं हो सकता है तो आपके निर्णय से दूसरा नहीं चलेगा मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये ठीक है तब तक, तक आपका आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव ऐसे ही आप किसी को भी मुस्कते रहिएगा आपके कहने से कोई अंतर उसके नहीं आएगा लेकिन अगर वो मान लेता है कि हाँ, ये बात ठीक है अपना उसका निर्णय हो जाता है उस बात के संबंध में वहां से फिर वो बदल जाता है इसलिए किसी का उद्धार होना और नहीं होना केवल किसी के उपदेश पर सुधरना और बिगड़ना ये अंततः अपने ऊपर करता है डंडे से आप किसी को पूरा नहीं सुधार जो चोर है डाकू है जो भी है, तो है आप ऊपर से यदि सुधारना चाहते हैं, शरीर से सुधारना चाहते हैं, डंडे से सुधारना चाहते है वो पूरा नहीं सुधरेगा जब तक बाहर उसका सुधार नहीं हो पाता चोर को आप कितना ही करें उसको जेल में दे, लेकिन उसका ठीक नहीं हुआ है तो बाहर आकर के फिर चोरी करें जो भी है जितने भी गलत काम हम करते हैं दूसरे के सामने वो हम नहीं करते हैं तो उतने काल तक हम रुक जाते हैं जैसे ही हमको अवसर मिलता है फिर कर कर देते हैं। हैं, उसका कारण यही होता है है। कि वह दोष दोष जो दूसरे के डर से से नहीं कर रहे होते वो वो भी भी हमारे मन मन में उसमें रहता है। तो तभी जाएंगे, जब वो मन से निकल जाए। तो बाहर से केवल डर से दंड से अपना पूरा सुधार सं नहीं होता है किसी का सुधार नहीं हो सकता है सुधार अंततः मन से होगा भीतर से होगा और भीतर दूसरे का नियंत्रण नहीं होता है भीतर केवल अपना नियंत्रण तो इसलिए अपने आप को निधन करना चाहते हैं जो भी करना चाह रहे हैं तो इसके लिए अनिवार्य हो जाता है आंतरिक स्थिति को समझने में समय वह आंतरिक स्थिति हमको समझने के लिए यही है विधि, के माध्यम से ही अपने आप को जान सकते हैं कि मैं क्या हूं कैसा हूं कईयों के सामने आप अच्छा व्यवहार कर सकते लेकिन वो प्रमाण नहीं है मैं क्या होता क्या हूं इसका जो निरीक्षण होता है निर्णय होता है जब आप हर प्रकार से निर्वाध है किसी प्रकार का आपके ऊपर दबाव नहीं है तो उस स्वतंत्र निर्भय स्थिति में अब देखिए कि मानसिकता क्या कह रही है उसमें क्या सोच रहे हैं उसमें क्या विचार रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं ये आपकी स्थिति का लक्षण है। उससे आप अपने आप को जान सकते हैं कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूं अकेले में किसी प्रकार का दबाव नहीं है पूरी तरह से स्वतंत्र है उस काल में अगर आपके विचार अच्छे ही अच्छे आते हैं उस काल में अच्छा ही अच्छा आप कर रहे हैं तो समझिए मैं अच्छा हो लेकिन उस समय अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कर रहे हैं आप वही है। वहीं से अपने बारे में जितना ही होता है कि में एकांत पिर क्या करता। है एकांत ग्रम है। ग्रम वह एकांतता है वह एकांतता ही हमारे लिए प्रमाण होता है वही बताता है कि मैं कैसा तो ये फिर भी छोटा लक्षा अकेले में बैठ कर करते हैं, में कर करते हैं, क्या विचार करते है कैसा करते हैं, फिर भी ये होता है, इतने से काम नहीं चलता के अंदर जो दो छिपे हुए होते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म उसको आप बंद करके देखना होगा खुले आप से भी वो नहीं आएगा साथ। वास्तविक स्थिति को जानने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति को बंद करना ही बिना किए अपने को नहीं जान सकते बाहर जितना संसार है जैसा संसार है ये सारा का सारा क्या होता है अंदर भी होता है और ऐसे के ऐसे बाहर जो कुछ भी कर रहे हैं वही सब अंदर भी करते रहते हैं जो अंदर करते हैं वही बाहर निकलता है तो जैसे बाहर हमारे को को करना पड़ता है व्यवहार ऐसे ही व्यक्ति अंदर अपनी मन में करना जितना भाग हमारा बाहर है कार्य करने का अंदर करीब उससे अधिक होता है बाहर का निदान आप बाढ़ तो आप किसी के साथ बात करना छोड़ दो मौन हो जाओ तो बाणी के जो हैं अपने आप रुक जाएंगे शरीर से कुछ मत करो किसी को कोई बाधा नहीं होगी अकेले में हो जाओ समूह में मत जाओ आपसे किसी को कोई बाधा नहीं होगी तो बाहर का दोषों का निराकरण करना तो बहुत सरल होता है लेकिन अंदर नहीं हो पा इतने से अंदर चुपचाप आप केवल बैठ जाएंगे तो इतने मात्र से आंतरिक दोष दूसरे का हम कोई भी तो नहीं कर सकते लेकिन अपना करके भी रोक नहीं सकते। हमारी बहुत अधिक है। एक अधिकतम व्यक्ति जो दोष करता है काम करता है न्याय करता है उसमें स्थिति तो वो यही कहेगा देखेंगे भी रोक नहीं सकता बाहर ऐसा नहीं होता है बाहर केवल रुकता है दूसरे का करने करने में हम सकते हैं। लेकिन अपना करने में हम हम हम रुक रुक सकते लेकिन अपना अपना जाए आवश्यक नहीं होता विनाश से कर ले तो ये सब आंतरिक स्थितियां होती है। अंदर के दोष जो होते हैं अंदर से जो पाप इसीलिए हम करते हैं तो, तो योगा अगर आंतरिक स्थिति को नहीं समझते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते। बाहर से अधिक भीतर ही देखना सारे संसार में जो कुछ भी पाप हम कर सकते हैं वो मन भी हम करते हैं स्वप्न के द्वारा भी इसको देखा जा सकता है लेकिन ये सब निदान नहीं होता है निदान यही होता है पहले हम अपने दोस्त को पकड़ने में समर्थ हो गए जो भी हमारी भावना है जो हमारे विचार हैं जो हमारे संस्कार हैं ये साफ़ साफ़ अपने को पता लेना चाहिए। मेरे अंदर ये ये ये सक्रिय मेरे अंदर दुर्भावनाएं प्रबल है जैसे जैसे इनका परिजान होता जाएगा वैसे वैसे इसके निदान करने की प्रवृत्ति दोष जब तक दोष के रूप में निर्णय नहीं हो जाते हैं। तब तक उसको छोड़ने की और जब तक हम आंतरिक स्थिति को देखने में समर्थ नहीं होते हैं, तब तक उसको नहीं पकड़ सकते दोष दोष नहीं लगता है गुण गुण नहीं प्रतीत होते हैं। ये तब होता है जब मन पर हमारा नियंत्रण हो को करने के लिए उपाय होता है करना में बैठ करके हम स्थिति को देखते हैं कि मैं क्या हूं, कैसा मन मेरे भीतर क्या है इस प्रकार के पहले से दोस्तों यही हो मेरे मेरे मेरे से बाहर के लोगों को कितनी होती है कारण कारण दूसरे दूसरे की हो कष्ट पहले देखना होता है ये भी देखना चाहिए लेकिन इससे अधिक आवश्यक होता है कि गुस्से में मेरा जो लक्ष्य मेरा जो लक्ष्य है मेरा जो कर्तव्य है जो जिसके लिए मैं स्वयं दायित्व उसकी क्या ज़िए? ये अपने को पूरा पता होना चाहिए इसी के के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं इसका भी भी अध्ययन से ही होगा सुन होगा सुनकर अपने आप नहीं होता है पढ़ना तो है सुनना भी है स्वाध्याय करना है चिंतन करना है लेकिन उस पढ़ करके सुनकर के फिर अपने ऊपर उसको और घटा पाएंगे तभी जब अपनी स्थिति को देखने में हैं। जैसी की आई बातें अधिकतम चीजों को हम समझते क्या उचित है क्या उचित है एक छोटा बच्चा भी जानता है बहुत अधिक लेकिन वो क्या होता है, कि दूसरे करते है।, समझ में आता है। ये दूसरे से हम दूसरे के साथ करते तब नहीं नहीं है कि ये ठीक झूठ बोलने के विषय नहीं दे दीजिए सच बोलने के विषय संसार में ऐसा कोई व्यक्ति आज नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरे सामने कोई झूठ बोल सकता किसी को अधिकार नहीं देगा माता को पिता को भाई को अधिकारी को साथी को, को ये कहेगा कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो जाएगा को? कोई नहीं किसी को नहीं ले सकता छोटे को ले लीजिए बड़े को ले लीजिए बूढ़े को ले लीजिए कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि ये मुझसे झूठ बोल सकता है यानी कि वो भी मानता है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन जब दूसरे के लिए होता है तब तब कहेगा तो चलता है इसके बिना नहीं, तो बिना झूठ बोले तो जी नहीं सकते बिना झूठ बोले कोई काम ही नहीं होता है झूठ बोलना अनिवार्य है नियम हो गया लेकिन ये कहा हो रहा है अपने लिए अभी भी झूठ नहीं देता दूसरे के लिए कह रहा है कि ये तो चलता है नहीं अपने लिए अभी भी कोई नहीं कह सकता कि हां झूठ बोलो तेरे झूठ बोलना नहीं चाहिए वो यही मानता भी भी खंडन नहीं कर सकता तो कि झूठ का महत्व अब नहीं रहा सत्य का महत्व अब नहीं रहा यह कभी नहीं होगा कोई नहीं कह सकता चोर है भी कपटी कोई दूसरे के लिए वो मानता है कि करना चाहिए ऐसा अपने लिए नहीं मानेगा अपने साथी से भी नहीं कहेगा चोर भी अपने साथी से नहीं कहता है तो तो मेरे तो सत्य कि जो महिमा है ये अपने साथ साथ हम देखते हैं, तब समझ में आए। दूसरे के साथ नहीं तो नहीं आएगी ऐसी अन्य बातें भी होती है यहाँ अभ्यास के अंदर दूसरे को उपेक्षित कर दिया अपने को से तोलना हो ये चीज मेरे लिए हानिकारक है या लाभदायक मेरे लिए क्या हो रहा है उचित हो रहा है कि अनुचित हो रहा है उसके आधार पर व्यक्ति फिर दूसरों के से वो आशा जो अपने को अनिष्ट कर रहा है वो दूसरे को अनिष्ट करेगा जो अपने को सहन नहीं है वो दूसरे को सहन नहीं।, नहीं।, नहीं ये बात तब आएगी जब हम अपने इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। स्वयं साक्षी हो करके अपने उन कार्यों को हम समझ रहे ये करने का होता है ये करने का नहीं होता है स्वयं को निर्मित हो गया आप दूसरे से ऐसा कर से। तो अपने को नहीं पता चला है तो ऐसा फिर व्यवहार झूठ होता है अधर्म पाप अन्याय दूसरों के साथ करते रहे व्यक्ति होता है या धार्मिक व्यक्ति होता है वो दूसरों की की को देता है उपदेश होना चाहिए प्रचार होना चाहिए दूसरे का सुधार होना चाहिए इसका निश्चित नहीं लेकिन योगाभ्यास के अंदर पहले अपने को अध्यात्मिक व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए क्या होता है उद्देशक ना बनकर के आदर्श बनना चाहता है उदाहरण बनना चाहता है हमें किसी को सुधारना है लक्ष्य नहीं होता है वो ऐसा नहीं मानता दूसरे को ठीक कर देना है ऐसा मान के योगाभ्यास नहीं संभव मानता है कि चूंकि मैं ठीक आप मुझे देख के दूसरा अपने आप ठीक हो ही इसको मानना अपने को उदाहरण उसे बनाना पड़ता है माता नहीं बनाता है, अपने आप को उसका ठीक करने वाला नहीं बनाता है वो दूसरे के ऊपर छोड़ देता है सुधरना है नहीं सुधरना है वो मेरे को देख के सुधरे कहने से नहीं सुधरेगा इसीलिए वो दूसरे की अपेक्षा नहीं करता दूसरा बिगड़ रहा है सुधर रहा है ये उसके लिए कौन होगा चाहता है वो दूसरे का कल्याण हो गए ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता है लेकिन अपने को छोड़कर के दूसरे के पीछे नहीं लगता है अपने को प्रधान मानता है, तो है कि मैं ठीक हो, हो और मैं ठीक हो जाता हूं तो मुझे देख करके जिसको लग जाएगा ये ठीक है वो ठीक होगा मेरे को देख करके किसी को नहीं लग रहा है कि ये ठीक है तो मैं कितना इसको कुछ कहते रहूं वो ठीक नहीं होने वाला पर मुझे देख करके किसी को लग जाता है कि ये ठीक है तो वहां से वो कुछ प्रयास जरूर करें सुधार की जो होती है पार्टी या परिपार्टिया कहिए परोपकार के संसार का ये सब चीजें होती लेकिन योगा में ये कौन होता है है पहले अपना सुधार अपने को पहले बनाना है अपने को निर्माण करना है अपने से दूसरे को जो कष्ट हो रहा है आनी हो रही है तो रोकना है। उसको दूसरा अपने कारण से कुछ भी हो रहा है अभी ध्यान नहीं दे। भी होता है दिया तैरना आ गया और कोई डूब रहा है तब तो आप निकाल सकते हो उसको। तो वो डूब रहा है हैं तो आपको तो भी तैरना नहीं आता है वो फिर उसको निकालने चला जाओ तो क्या होगा वो भी थोड़ा डूब ही रहा है साथ में ऐसे ही व्यक्ति जो है और व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति जो जो जो है, जो है, जो है, वो दूसरे के लिए अगर पूरा पूरा लगाना चाहेगा, तो नहीं हो पाएगा। दूसरा नहीं सुधर पाएगा उससे और वो स्वयं भी नहीं सुधर पाएगा यहाँ अभिप्राय नहीं लेना तो बार बार कह कि दूसरे का उपकार होना चाहिए इसका विरोध नहीं है। युवा जैसी व्यक्ति, व्यक्ति उपेक्षा कर करता है तो नहीं होना चाहिए ये अभिप्राय नहीं है उसका मानता है लेकिन किस क्रम से क्रम को वो महत्व तो देता है सुधार का जो क्रम है वो अपने निर्माण का जो क्रम है वो अपने से से नहीं से है, दूसरे दूसरे नहीं चलाते हो सकता है अपने आप को बचा जो बहुत व्यक्ति होता है दुष्ट व्यक्ति सामने वाले से उतने अधिक शिष्टता की अपेक्षा सामने वाले से पूरा पूरा ठीक आचरण की अपेक्षा करता है और अपने को पूरा उससे श्रेष्ठ व्यक्ति व्यक्ति को पहले उसी वो पहले निकालेगा। सज्जन सज्जन व्यक्ति गलती गलती एक निकाल एक निकाल निकाल देगा, देगा, उसका जब तक तो गिना टाटेगा तो इससे क्या होता है वो तो कभी नहीं सुधरता तो चाहे आप सामाजिक दृष्टि से ले तो कल्याण की दृष्टि से ले करना है अपने और दूसरी बात ये भी होती है यदि हमने अपना निर्माण कर लिया पर दूसरे का निर्माण नहीं हो पाया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा उतना कष्ट नहीं लेकिन दूसरे का निर्माण करने लग गए दूसरे का भी नहीं हुआ और अपना भी नहीं हुआ और क्या होगा बहुत अधिक हमारा अपना जीवन वैसे ही कितना अधिक बाधित होता है, अपने कल्याण के लिए इतना समय नहीं और पहले से ही दूसरे के लिए लग जाएंगे तो दूसरे से कष्ट आते आध्यात्मिक व्यक्ति पहले प्राथमिकता देनी पड़ती है अपना हम करें पहले हम अपना निर्माण करें निर्माण करने के बाद अब वो समाज में उतरता है दूसरे का उपकार करना आरंभ करता है उसमें अब कोई बाधा उसको नहीं होती जितना होता है उतने में उसी संतुष्ट है उसको दुख नहीं व्यक्ति को को संसार में कितना ही कुछ भी हो रहा है, है। है, है, उसको उसका दुख दुख नहीं होता है होता है। उसके अंदर होती है। को दुख के देखकर वो कातर लेकिन वस्तुता वो दबता भी नहीं तो वो जागता है तो इसके अंदर जब तक अभी दोष है कल्याण तो नहीं होगा कल्याण तो का रास्ता यही होता है ये अपने आप से करना होता है और तो इसने अभी नहीं किया है वो फल कहाँ मिलेगा इसको तो उसको कष्ट इतना नहीं होता है ये अपने को ध्यान रखना इस बात का थोड़ा सा हम हर्षा अच्छा करने लगते हैं थोड़ी हमारे अंदर साधिकता आ जाती है इस क्षेत्र में व्यक्ति आने के बाद कुछ पढ़ लेता है लिख लेता है दिनों का अभ्यास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अब क्या होता है समाज से उसको सम्मान मिलने लगता है प्रतिष्ठा मिलने लगती है दूसरों का सहयोग मिलने लगता है तो यहाँ व्यक्ति क्या होता है फिर वो इस चीज को रोक देता है फिर वो उसी कार्यों में लग जाता है रोक में लग जाता है संसार में ही फिर से लग जाता है तो ये एक ऐसा नहीं करता है। या आने की कर। जहां भी चरम में है तक पहले का हाँ, का प्रयास करना करना चाहिए चाहिए स्थिति जितना दूसरे किया जा सकता उतना नहीं करना चाहिए जितना कि बाधित होने लग जाए अपना जो भी किया है वो भी छूटने लग जाए अपना जितना नहीं छूटता है अपनी उन्नति होती जा रही है ऐसी स्थिति में करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो बहुत स्थितियां होती है आत्मा के विषय में जब आत्मा या ईश्वर के बारे में की स्थिति आती है, तो तो एक बार तो पूरा पूरा ही कटे। वहां साथ में रहकर काम नहीं होता। वहां एक बार तो सबसे कटना होता ही स्वायद स्वामी दयानंद के बारे सुना पड़ा होगा उनके जीवन में भी ऐसा है, कटे है।, तो पास में भी है। लेकिन उन्होंने भी अपने आप को एक बार काटा है।, किया है लेकिन बीच में काटा है ये आवश्यक एक बार इससे अलग होना पड़ता है अपने ऊपर पूरी शक्ति लगानी पड़ती है अपने आप को एक बार बनाना पड़ता है उसके बिना एक नहीं इन सभी स्थितियों को इसी रूप में जांच सकते हैं अपने आंतरिक स्थिति को निरंतर देखते रहें। हमारी मानसिक स्थिति क्या है बाहर से मांग बंद करके शांत एक बैठ करके सोचना चाहिए मेरी जीवन कैसा चल रहा है क्या मैं कर रहा हूँ ईश्वर की और निरंतर हमारी प्रगति हो रही है कि हो रही है ईश्वर से दूर हो रहा हूँ या निकट जा रहा दि चीजों को देखना चाहिए ये आर्मी कहलाता है इस प्रकार से आधुनिक al uh...